शांति, शांति ओम अहं राष्ट्री संगमनी वसूना चीकीदुषी प्रथमाय शांति शांति भूस्थावेश हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सौ सूक्त की चर्चा कर रहे हैं इसका देवता और ऋषि वागाभी है जिसका अर्थ परमेश्वर की महति वाक होता है परमेश्वर की दिव्य वाणी होता है कहते हैं दिव्य को बड़े को महान को तो उसकी महती जो वाक है वो क्योंकि उसका उसका देवता भी भी वाक वाक है, है, और ऋषि तो बोलने वाली भी वाणी है और बता, बताई जाने वाली वस्तु भी उसकी वाणी है अर्थात तो उसके परमेश्वर के स्वरूप को परमेश्वर के द्वारा कैसे बताया जा रहा है यह इस मंत्र का अभिप्राय है हमने देखा इस मंत्र में कहा अहम राष्ट्रीय संगमनी वसू ये मेरी वाणी है ये जो मेरा ज्ञान है ये समस्त राष्ट्र में ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला है संग्रह करने वाला है संपादित करने वाला है तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञा नाम वो इस यज्ञ को जानने वाली है ये वाणी उस यज्ञ को बताने वाली है यज्ञ को समझने वाली है यहाँ जो विचारणीय बात है वो वाणी क्या है कहता है अहम चिकितुषी प्रथमा ये एक तो चीज का है प्रथमा अर्थात इस ज्ञान से इस कर्म का जो संबंध है जिसने बताया है वो सबसे पहले बताने वाला कौन है तो सबसे पहले परमेश्वर ने ही बताया है और तो कौन बता सकता है क्योंकि निमित्त कारण का जो निमित्त है स एस पूर्वेश्यामि गुरु काले न वो सारा ज्ञान निरतिशयम बीजम परमेश्वर की सर्वज्ञता ही परमेश्वर को परमेश्वर बनाने का कारण है तो उस सर्वज्ञता का जो प्रवाह है ज्ञान का जो प्रवाह है वो जब भी निकलेगा तो वहीं से निकलेगा और इसके लिए हमने आपको बताया था पीछे एक मंत्र में जो ज्ञान सूक्त में आता है ऋग्वेद के इकहत्तरवे सूप्त है दसवें मंडल का बृहस्पति प्रथम वाच अग्रम ये नामध्य वो बृहस्पति जो है उसने सबसे पहले वाच उसने प्रत्येक वस्तु का नाम पूर्वक जो कथन था उल्लेख था वो हमारे अंदर प्रेरणा से उत्पन्न किया भर दिया बता दिया तो यहाँ पर भी वही बात कह रहा है अहम राष्ट्रीय संगमनी वस्तु चिकितुषी प्रथमा यज्ञाना तो यज्ञ यज्ञ कर्म है यज्ञ कार्थ ही कर्म है तो इसमें तीनों बातें होती हैं देव पूजा भी है संगतीकरण भी है दान भी है तो इस तीनों क्या है कर्म है देव पूजा भी कर्म है संगतीकरण भी कर्म है दान भी कर्म है उस यज्ञ को हम कैसे समझ सकते हैं जैसे हम वेदगो का जब विषय बताते हैं तो वे ऋग्वेद का विषय ज्ञान बताते हैं यजुर्वेद का विषय कर्म है और सामवेद का विषय उपासना है और अथर्ववेद का विषय विज्ञान है इसको जब दूसरे शब्दों में हम समझना चाहते हैं तो हम स्तुति प्रार्थना इसको उपासना के रूप में भी कह सकते हैं स्तुति ज्ञान है प्रार्थना कर्म है और उपासना परिणाम है तो वहां पर ज्ञान से कर्म और कर्म से उपासना विज्ञान ये नियम है हम उपासना की जब बात करते हैं तो स्तुति पहले है अर्थात ज्ञान से प्रार्थना जो कर्म है स्तुति प्रार्थना परिणाम उपासना है तो हर परिस्थिति में ज्ञान और कर्म का संबंध है तो यज्ञ हमारे कर्म का प्रतीक है हमारे जो कुछ हमें करना है वो यज्ञ वाला करना है इसकी चर्चा हम पीछे विस्तार से कर चुके हैं कि यज्ञ जो हमारा कर्म है वो यज्ञ होना चाहिए अर्थात हर कार्य में यज्ञ की भावना यज्ञ का भाव यज्ञ की बुद्धि होनी चाहिए हम हमारा कार्य जैसे हम यज्ञ को प्रेम से करते हैं यज्ञ को श्रद्धा से करते हैं यज्ञ को निस्वार्थ भाव से करते हैं यज्ञ को सबके लिए करते हैं यज्ञ को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं यज्ञ को यज्ञ के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये जो यज्ञ है वो हमारा सबसे अच्छा कर्म है और वो अच्छा कर्म इसी ज्ञान पर निर्भर करता है श्रेष्ठ ज्ञान पर निर्भर करता है तो यहाँ बताया गया कि वो ज्ञान जो है वो परमेश्वर का है चिकितुशी, अहम चिकितुशी, चिकितुषी वह मनुष्य के लिए ज्ञान देने वाला वही है और उसी से उसने आपको अच्छा ज्ञान दिया है तो आप अच्छा कर्म करने में समर्थ होते हैं अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञ नाम जो भी यज्ञ करने वाले ये लोग हैं उनके मन में यज्ञ बुद्धि ज्ञान उन्हीं के द्वारा आया है तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञान से ये यज्ञ कर्म संपादित हो रहा है तो यज्ञ कर्म संपादित करने के लिए ज्ञान आवश्यक है तो यज्ञ कोई ऐसे वैसे काम का नाम नहीं है केवल चलते हुए कोई चीज करने का नाम नहीं है यज्ञ के अंदर ज्ञान पूर्वक क्रिया हो रही है और इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ किस का प्रतीक है जैसे यज्ञ यज्ञ अयजंतवा परमेश्वर ने जब यज्ञ किया तो सृष्टि बनी परमेश्वर ने यज्ञ किया तो सृष्टि चली परमेश्वर ने यज्ञ किया तो सृष्टि का संहार हुआ तो जो भी उसने कार्य को किया वो जिस विचार से किया वैसा हुआ तो यज्ञ उसका नाम है कि जिस भावना से आप उसे करते हैं जिन उपायों से आप करते हैं उसका आपको लाभ मिलना चाहिए तो जैसे आप पुत्रेष्टि करते हैं तो ऐसा यज्ञ करते हैं जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो आप सत्येष्टि करते हैं या तो आप बाद में उसका लाभ ले रहे हैं या पहले उसका लाभ ले रहे हैं इसी तरह से आप किसी पर्व के दिन करते हैं पूर्णमा से करते हैं अमावास श्रेष्ठि करते हैं दर्शेष्टि करते हैं तो ये उस दिन किए जाने वाला जो यज्ञ है उस दिन के निमित्त से किया जा रहा है तो उस दिन की सामग्री से उस दिन की भावना से किया जाता है तो वो यज्ञ कैसा है ठीक है ज्ञान पूर्वक किया जाने वाला है उस ज्ञान को जिसने दिया है और वो ज्ञान को जो संपादित करा रहा है तो यज्ञ को कराने वाला कौन है परमेश्वर है परमेश्वर की वाणी है परमेश्वर का सामर्थ्य है परमेश्वर की शक्ति है तो यहाँ पर कहा चिकित जी आना जो भी अब यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है तो जितने भी काम हैं चाहे वो अध्ययन अध्यापन के हैं चाहे वो संसार के करने कराने के हैं जीवन के रखने रखाने के हैं स्वास्थ्य और उसके रोगों को मिटाने के हैं वो सारे काम जो है वो ज्ञानपूर्वक किए जाते हैं और वो जब काम ज्ञानपूर्वक किए जाते हैं जब सम्पूर्ण ज्ञान के साथ किए जाते हैं तो वो काम स्वार्थ से परे हो जाते हैं अर्थात ऐसा ऐसे बन जाते हैं जैसे वो काम सबके लिए किए जाते हैं और इसमें रोचकता क्या रहती है इसमें रोचकता ये रहती है कि जो काम सबके लिए किया जाता है वो मेरे लिए भी अपने आप हो जाता है जब मैं अपने लिए करता हूँ तो केवल मेरे लिए होता है उसमें दूसरा सम्मिलित नहीं होता जब मैं स्वार्थ की बात करता हूँ तो स्व में चला जाता हूँ तो वो अर्थकार होता है लिए और स्वर्थ होता है अपने अपने लिए जो किया जाने वाला काम है वो स्वार्थ कहलाता है उसका विपरीत तो जो अर्थ है परोपकार या परमार्थ परोपकार तो पर दूसरे के लिए किया जाता है वो परोपकार है जो वो इसीलिए पर, परोपकार के द्वारा जो किया उसी को तो हम धर्म भी कहते हैं क्योंकि वो भी दूसरे के लिए किया जाता है तो परोपकार है धर्म है ये उपकार है ये सब एक ही बात को कहने वाले शब्द हैं तो ये कहता है कि जब स्व के लिए किया जा रहा है तो स्व को प्रयोजन मानकर स्व को केंद्र मानकर, स्व को निमित्त मान कर के जब हम कोई काम करते हैं वो स्वार्थ होता है और जब हम पर को निमित्त मान लेते हैं सबको निमित्त मान लेते हैं क्योंकि पर में तो हमारे अतिरिक्त सारे ही आ जाएंगे जिनको मैं स्व नहीं रखता जिनको मैं मामो में नहीं रखता मेरे पास दो ऐसे शब्द हैं जो मेरे अस्तित्व को प्रगट करने के लिए मैं काम में लाता हूं जो मैं हूँ उसको तो मैं अहम कहता हूं जो मेरा है उसे मैं स्व कहता हूँ जो मामा है उसको मैं मामा मेरा कहता हूँ तो मामा कहूँ स्व कहू ये मेरेपन को बताने वाली चीज है और अहम कहूँ वो मेरी अपनी निजीता को बताने वाली चीज है तो कहता है कि ये दोनों जो बातें हैं मम ये और मेरा ये जो मेरा मेरा मेरा जो अनुभव है ये अनुभव उस समय दूसरा मेरे पास नहीं होता जब मैं अपने लिए कर रहा होता हूँ अपने लिए सोच रहा होता हूँ तब मैं दूसरे के लिए नहीं कर रहा होता हूँ लेकिन इससे विपरीत एक रोचक तथ्य क्या है जब मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ तो दूसरे में मेरे अतिरिक्त तो सारे ही आ जाते हैं और वो जब मेरे में मेरा भाव ही नष्ट हो जाता है तो उसमें सब का भाव निहित हो जाता है और उस सब के भाव में मेरा ग्रहण अपने आप हो जाता है तो धर्म करने से मेरी उन्नति क्यों होती है परोपकार करने से मुझे लाभ क्यों होता है स्वार्थ करने से क्यों नहीं होता है इसका जो मनोविज्ञान है वो यही है कि जब मैं स्व की बात करता हूं तो मैं अपने को केवल अपने तक सीमित रखने की बात करता हूँ और उसमें बाकी को मैं हटा देता हूँ बाकी के हटने से मेरा नुकसान होता है क्योंकि सब मेरे लिए करते तो मेरे लिए कितना होता आ, कितने प्रकार से होता कैसे कैसे होता अर्थात हर कोई व्यक्ति मेरे पास कहीं न कहीं मिलता ही है हर समय कोई दूसरा पराया मेरे पास रहता ही है और किसी भी समय में कहीं किसी भी स्थान पर मैं रहूं वहां कोई ना कोई पराया है ही जब मैं सबके लिए करता हूँ तो मैंने उस पराये के लिए भी किया है उस पर के लिए भी किया है और उस सब के लिए किया हूँ तो वहाँ मैं भी हूँ तो मुझे जो मेरी सहायता मिलती है मुझे जो मेरा लाभ मिलता है वो मैंने सबके लिए किया है तो वहाँ मेरा लाभ मुझे अवश्य मिलता है वो मुझे उसकी फल की प्राप्ति होती है तो ये कहता है कि मैं जब अपने लिए करता हूँ तो अपने अपने ही लाभ को सीमित कर लेता हूँ ये स्वार्थ मतलब स्वार्थ क्यों स्वार्थ के साथ एक शब्द लगाते हैं तुच्छ स्वार्थ अब स्वार्थ तो तुच्छ कैसे करेंगे तो बड़ा स्वार्थ कैसे होता है बड़ा स्वार्थ तो ऐसे होता है जब सबको मैं अपना मान लूं परमेश्वर को ही जब अपना मान लूं तो सब के सब मेरे अपने हो जाते हैं तो मैं जब परमेश्वर को ध्यान में रख कर के बात करता हूँ तो वो सब सबको ध्यान में रख कर करने की बात होती है और वो सबके लिए होती है इसलिए परोपकार में लाभ क्यों होता है और स्वार्थ में हानि क्यों होती है इसका एक मूल कारण है परोपकार में जो कुछ है वो सबको तो भले ही मैं दे रहा हूँ लेकिन सब मिलकर मुझे दे रहे हैं और स्वार्थ में मैं ले रहा हूँ न तो सबका मैं ले सकता हूँ न सब तो मुझे दे सकते हैं न तो मुझे सब दे रहे हैं तो कितना देगा तो मैं अपने आप को ही देने में लगा हुआ हूँ मैं अपने आप को कितना भी दे लू थोड़ा ही होगा सीमित होगा क्योंकि मेरा सामर्थ्य मेरा ज्ञान मेरी शक्ति मेरा धन मेरी संपत्ति मात्रा में बहुत थोड़ी है लेकिन जब मैं सबके साथ जोड़ता हूँ और मुझे सब देने लगते हैं तो सब देने लगते हैं तो मेरे पास बहुत हो जाता है पुराने समय में कई स्थानों पर ऐसा ऐसी परंपरा थी और आज भी हो सकती है कहते हैं कि पारसियों में जब कोई निर्धन हो जाता था कंगाल हो जाता था दिवालिया हो जाता था तो एक नियम था कि कोई भी उससे जब मिलने जाता था तो कुछ सोने के सिक्के लेकर जाता था और उस सोने के सिक्के उसके आसन के नीचे रखकर उसका कुशल क्षेम पूछ के आता था उसको सांत्वना दे के आता था और इस तरह से समाज का हर व्यक्ति जब उससे मिलने जाता था तो जब वो उठता था वहां से तो उसके पास उतनी से अधिक संपत्ति फिर हो जाती थी फिर उसका जो निर्धनता है उसकी दरिद्रता है वो समाप्त हो जाती थी क्योंकि उसमें सबका सहयोग मिल रहा है इसलिए जब मैं ये बात कहता हूं कि मैं लाभ में तब रहता हूं जब मैं अपने लिए करता हूं ऐसा मैं सोचता हूं लेकिन मैं वास्तव में जब केवल अपने लिए कर रहा होता हूं अब जब मैं परिवार के लिए कर रहा होता हूं तो परिवार मेरे लिए कर रहा होता है जब मैं केवल अपने लिए कर रहा होता हूं तो मेरे परिवार के लोग भी मेरे लिए नहीं करते कहते हैं ये तो सब अपना ख्याल कर लेता है हमें इसका करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब एक व्यक्ति जो समस्त परिवार का ध्यान रखता है तो परिवार उसका ध्यान रखता है तो उसका ध्यान जब सारे लोग मिलकर रखेंगे तो उसका ध्यान ज्यादा अच्छा रहेगा या केवल मैं अपना ध्यान ही करता रहूं तो मेरे लिए ज्यादा होगा तो जब परिवार से भी दृष्टि बड़ी हो जाए मेरी दृष्टि समाज तक चली जाए मेरी दृष्टि पूरे संसार में चली जाए मेरी दृष्टि परमेश्वर के साथ जुड़ जाए तो फिर मेरे लिए कुछ भी पुराना कुछ भी नया कुछ भी पराया कुछ भी अपना नहीं बचता क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जब मेरी दृष्टि मिल जाएगी तो उस सब कुछ मुझे मेरा अपना लगने लगेगा तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है मैंने अपने स्वार्थ को बड़ा कर लिया है मैं केवल अपने तक सीमित था व्यक्तिवादी था जब मैं परिवार तक सीमित था परिवारवादी था मैं किसी थोड़े वर्ग तक सीमित था मैं जातिवादी था समूहवादी था वर्गवादी था लेकिन जब मैंने अपने को परमेश्वर के साथ जोड़ लिया तो मैं सब हो गया सब मेरे हो गए तो मैं सब बन जाता हूं और सब मेरे बन जाते हैं ये ज्ञान कहां से आएगा तो कहता है मंत्र कह रहा है कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम प्रथमा यज्ञिया मेरे अंदर ये बात हो सकती है केवल भावना से यज्ञ भावना के बिना जैसे यज्ञ का मतलब ही होता है जो सबके लिए हो कोई पूछता है जी क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे आसान बात है, जब आप सबके लिए कोई काम करना चाहते हो तो बस यज्ञ हो जाता है आप उस यज्ञ में फिर किसी के प्रतिबंध नहीं रहता कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा हाँ ये उसको नहीं मिलेगा यदि मैं एक बार यह सोचूं भी कि मैं यज्ञ करूंगा तो उसको नहीं बुलाऊंगा कोई बात नहीं मैं ऐसा सक कर सकता हूं कि मैं ना बुलाऊं लेकिन मैं जब यज्ञ करता हूं तो उसका जो फल है उसे मैं सीमित नहीं रख सकता मैं उसको केंद्रित नहीं रख सकता मैं अपने तक नहीं रख सकता तब तो उसका फल सबको अनायास मिलता है और उसकी परिस्थिति ऐसी विचित्र होती है कि वो हम चाहे उसको न दे तो वो रुकता नहीं है और यदि वो ये चाहे कि मैं न लूं तो वो उसे रोक नहीं सकता है तो यज्ञ वो विधि है वो विधान है वो पद्धति है वो शैली है वो काम है जिसके काम को करने से सारे काम सबके संपन्न होते हैं अर्थात एक व्यक्ति व्यक्ति से होकर के समाज परिवार से ऊंचा होकर के जब सबका बन जाता है और वो सबका कौन है सबका तो परमेश्वर है इसलिए जब सबका बन जाता है तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर का बन जाता है और इसलिए जो परमेश्वर का बन जाता है वो सबका बन जाता है तो ये सबका बन जाने का ज्ञान कौन देगा तो इस सबका बन जाने का ज्ञान वेद दे रहा है वो कहता है कि तू वो ज्ञान प्राप्त कर जिससे ऐसा कर्म हो जो कर्म सबका हो और वो ज्ञान कौन कहता है तो कहते हैं अहम राष्ट्रीय संगमनी व सुनाम प्रथमा यज्ञिया नाम तो जो भी संसार में ऐसा काम करने वाले लोग हैं जो सज्जन हैं जो परोपकार के काम में लगे हुए हैं जिनको केवल परमेश्वर के काम ही अपने काम दिखाई देते हैं और अपने काम में परमेश्वर दिखाई देता है वो ज्ञान मुझे वेद से प्राप्त होता है इसलिए कहा है कि कितुशी प्रथमा यज्ञिया ओ